यह है और न के मनुष्य ऐसा सुंदर उस पर नहीं चलते। ऐसा मार्ग दस दस हजार बीस बीस हजार वर्ष पहले से सृष्टि के आदि से यह मार्ग इस प्रकार वैदिक मार्ग चला रहा है मोह के कारण लोग उस मार्ग पर नहीं चलते मोह का लोगों को पता नहीं कितना सुंदर वैदिक मार्ग सुंदर मार्ग है उसका ज्ञान न होने के कारण से अन्य लोगों के फुसलाने पर जो नाना प्रकार के संप्रदाय है वो अपनी अपनी मीठी मीठी बातें करते हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं मोह म करके तो वैदिक मार्ग को छोड़ देते हैं और दूसरे मार्ग पर चलते हैं ज्योतिष प्रकार तो ही न चले बस और कल पर ही अनेक बस ये कल्प अनेक बने जब वैदिक मार्ग में चलेंगे नहीं तो दूसरा मार्ग कौन सा है कल्पित मार्ग होंगे कल्पही पंथ अनेक पंथ कले तो तो तमाम पंथ हैं कहलाते हैं जितने धर्म के मार्ग और अध्यात्म के मार्ग हैं वो नाना पंथ कहलाते हैं और ये सब पंथ जो हैं कल्पित पंथ है तब तो देखो बार बार कहते ये कल्पित पंथ जो है इनको ये त्याज्य है जो वैदिक मार्ग है ये कल्पित पंथ नहीं है ये बात समझ में चाहिए शंकराचार्य जी ने इस बात के ऊपर शंकराचार्य ने खनन करके दिखाया कई का कि देखो ये संसार में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंथ चले गए हैं बहुत लोग इसके अनुयायी भी हो गए हैं लेकिन इन सब पंथों में दोष है क्या दोष उनके है तो सब गिनती गिनाए सबके एक एक करके दिखाएगा स्वयं विचार करके देख लो देखो ये दोष है कि नहीं दो स्वयं देख लो ये दोष है कि नहीं जब उनको सामने रखा कि इस प्रकार की मान्यता इनकी है तो उनके सबके दोष समझ में आ गए और फिर यहां तक हुआ कि सांख्य दर्शन जो था उसमें भी दोष दिखा दिया तब फिर उसके बाद में बड़ा बहस हुई लोगों ने कहा सांख मत तो कपिल मुन्दु का चलाया हुआ वो तो भगवान के अवतार हैं आप उनका भी खंडन कर रहे हो तो कहा चाहे कोई हो चाहे भगवान हो कोई भी हो अगर मार्ग के किसी का है और उसमें जो है तर्क विहीन है तो वो त्याज है कपिल का जो है प्रकृति और पुरुष द्वैधवादी दर्शन है तो इसमें यहां तक तो ठीक तो है कि पुरुष जीव है ये बात भी ठीक है कि प्रकृति है त्रिगुणात्मक तो है जिससे जगत की उत्पत्ति होती है जगत का जब नाश होता है तो वही के रूप धारण कर लेती है वो सब बातें मान्य है लेकिन अगर ब्रह्म को नहीं मानता तो हम शांकमत को नहीं मानते कपिल हो चाहे कुछ और भगवान हो कुछ भी हो लेकिन ये शांक मत जो है वो हम फिर मानने को तैयार है निरीश्वर वादी शांकमत हमें स्वीकार नहीं निश्वर इसलिए जो उसने सांख्य मत का भी खंडन कर लिया तो ऐसे करके बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जो निरीश्वरवादी हैं तो उनके निरेश्वरवादी जो है ये शब्द हैं ये कल्पित पंथ है ये सब जो ईश्वर की सत्ता ही को स्वीकार नहीं करते हैं परमात्मा की सत्ता ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे संप्रदाय बहुत से हैं तो ये सब कल्पित पंथ है हैं ये सब के सब बहुधाम सारि धाम जती विषया ह लीन न रिद्री तपसीधनवंत दरिद्र ग्रही, ग्रही। कल कौतुकता न जाति कही कुलवंत निवार नारिशती ग्रहया नही चेर मेरी गति सुमा नहीं मात पिता तबलो अब लनदीख नहीं जबलू ससुरार प्यार लगी जबते कृप रूप कुटुम्ब भय तबतें न परायन धर्म नहीं।, नहीं करी दंड विडंब प्रजान कही धनवंत कुलीन मलिन जने उतपी नहीं मान पुराण ने जो हरिसेवक संत सही कल सो कवि वृंद उदार दुनी नसुनीक प्रातनि कलि बारिवार बार दुकाल पड़े बिलु अन्न दुखी सब लोग मरे सुमकदेश कलिक पटहठ दम्बेश मानम ओहारा दिमदे व्याप रहे ब्रह्मंड ताम से धर्म कर जप तप प्रतमख दान धरणी बहन जाये सब संत की जय और देखो उसमें क्या हुआ कलियु में कि बहुत दाम समा रही धाम जती दाम के माने धन संपत्ति धाम और समार ही समारते हैं धाम जति सन्यासी लोग हैं खूब अपने बंगले बनाते हैं कारें खरीदते हैं ये सब लोग बड़े धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार से बड़े ठाटवास रहते हैं सन्यासी लोग ऐसे अब उनमें क्या हो गया कि विषय आहर ली में न रही बिती वो सब विषय हो गए सन्यासी भी विषय ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया हरि ली नराई विरती उनमें वैराग तो राय में अब सन्यासी में तो वैराग्य नहीं तो फिर सन्यासता का? मुख्य बात तो वैराग्य तो ही है वैराग्यवन विषयों से अनाशक्ति विषय जो है सब इस पर रूप्रंध इन सबसे अनाशक्ति हो तब सन्यासी है स्वाद आदि में अनाशक्ति हो तब सन्यासी है सुगंधादि में अनासक्ति हो तब सन्यासी है इस प्रकार से स्वाद आदि में रूख आदि में स्पर्श आदि में इनमें समय जबकि इन विषयों में समय अनासक्ति हो इनकी इच्छा न हो इनसे दूर रहे त्याग बुद्धि में सब तब सन्यासी है लेकिन विषय इतने प्रिय लगे कि सन्यासी भी विषयी हो गए अरे गृहस्थी लोग और संसार में तो विषयी होते हैं अगर सन्यासी भी विषयी होने लगे तो फिर क्या में तो कैसे ऐसे हो गए और धन संपत्ति खट्टी करने लगे घर बार बनाने लगे इस प्रकार से करते हैं सन्यासियों की दशा तो हो गई माने उनका कलयुग में सन्यासियों का भी धर्म नष्ट हो गया कोई सन्यासी सन्यासी नहीं रहे। गए तपसी तपस्वी धनवंत और तपस्वी जो वो तो हो गए धनवान और तपस्या के माने जो वो जो वॉल्टरी पॉवर्टी एक्सेप्ट करे वो तपस्वी अनंत ही छोड़ करके भोग सारी सुखों का करके का त्याग जीवन जिए तपस्या करे तो तो ऐसा चाहिए वो तपस्वी सुने कहते धनवंत खुद धन और सब शारीरिक सुखों के तमाम साधन जुटाए हुए हैं फिर कहेगी है तपस्या तो कहते हैं कि उल्टा हो गया तपस्वी धनवंत और दरिद्र ग्रही गृहस्थ को धनवान होना चाहिए सो गृहस्थ लोग दरिद्री बिल्कुल उल्टा हो गया गृहस्थों को, so, हो को, को होना चाहिए धनवान तो हो गए दरिद्री और जो त्याग सन्यासियों को तपस्या को होना चाहिए निर्धन तपस्या में उनका सबका त्याग होना चाहिए उनके पास धन संपत्ति का संग्रह हो रहा उल्टा हो रहा तो ये कलियुग के माने लगी जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होने विपरीत आचरण सभी तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही कहते हैं कलियुग में तो जो कलियो का जो कौतुक है मैंने कौतुक मे ये विचित्र बात कौतुक मे आश्चर्यजनक बातें है तो ये कलियो की आश्चर्यजनक बातें उल्टी उल्टी होने लगी कह कहा तक कही जाए उनका सबका इतिहास सब, सब जगह जहाँ देखो तहा ये सब कलियुग का प्रभाव दिखाई देता है और सब विपरीत आचरण हर जगह दिखाई दे रहा है ग्रहस्तों को भी बताते हुए कहते देखो कुलवंत निकाल ही नारि सती जो पुरुषों को भी ग्रस्तों का क्या हो गया कि अपने घर की जो स्त्री हैं जो कुलवंत हैं और जो सती स्त्री हैं उनको तो घर से निकाल दिया और उनके स्थान में कौन स्त्री ले आए गह आन चेर निवेद गति और जो नौकरानी इत्यादिया है दि नि जातियों की स्त्रीया हैं या परिस्त्रियां हैं उनसे अपना संबंध जोड़ लिया उनको लेकर के घर में बैठा लिया इस प्रकार के जो है दुराचरण करने वाले व्यक्ति हैं वो कलयुग में बहुत से हैं निवेद गति की गति का निवार करके मैंने सनमार्ग छोड़ करके मैंने धर्म का मार्ग छोड़ करके व्यक्ति जो है अधर्म के द्वारा अनेकता के द्वारा जैसा नहीं करना चाहिए उस प्रकार का आचरण करने और सुख मान माता पिता तब लो अब देखो पुत्र भी माता पिता को कब तक माता पिता मानता है कहते है अब दीक नहीं अबला आनंद जब विवाह हो गया और जहां इस्त्री का मुख को देखा तब माता पिता कुछ नहीं उनका अनादर होने घर से निकाल दो इनको क्या लेना देना ये तो हो माता पिता का आदर सत्कार बुला दिया सब सुत तो माने नहीं मा तो पिता तब लो अब लाल दीख नहीं जब लो ऐसे होने लगा माने जब तक छोटे बच्चे हैं तब तक तो माँ बाप के अभी खिलाफ -खिला माँ बाप रहा है कुछ कर नहीं सकते लेकिन जहाँ बड़े हुए अपने अपने व्यवसाय कमाने दबाने लगे शादी विवाह हो गई अपने आ गए माता पिता को भुला दिया <laughs> भूल गए की माता पिता ने हमारी कितनी सेवा की और हमारे पैसे हमको बड़ा किया उससे कुछ मतलब नहीं और ससुराल ससुराल ससुराल लगी तेरी तुर्थ तुर्थ ये भी हो लगी। जैसे हो ये गया गया तो बस उसे उस के जितने लोग वो प्रिय लगने लगे और ससुराल जाओ तो वहां के लोग बड़ा आदर सत्कार करते हैं तो वे प्रिय लगने लगे आदर सत्कार करने वाले सब वहा सब संसारी बातें हसी मजाक की बातें सब साले सालिया खूब हंसी मजाक हा हू बहुत अच्छा बड़ा मजा आ रहा है उसमें आदर सरकार भी खूब रहा है तो बस उसके सामने फिर जो है वो विपरूप कुटुंब भय तपते अपने कुटुम्ब के जितने भाई बंधु जितने हैं भाई भतीजे बहन भाई सब उनको सबको भुला दिया इन सब में क्या कर रहा है बेकार सब उल्टे इनको दे खिलाओ पिलाओ है इनकी सहायता करो कुटंब भी चले ये सब का, तो सब बेकार कर कुटुंब वुटुंब से दूर रहो ऐसी दशा हो ये, ये कलियुग का लक्षण है कलियुग आता जाए जैसे जैसे ये, ये लक्षण इसके बढ़ते जाते हैं बहुत से लक्षण जैसे तो जितने मरना नहीं सब देखने में आते हैं कलियुग यही है कोई कल्पना थोड़ी करने की होती है कलियुग आएगा तब हो जाएगा अरे वो तो सब आके चलो तुम जैसा मरूंग पापरायण धर्म नहीं राजा भी कैसे हैं पापी राजा हो पाप पापरायण पापी में लगे हुए धर्म नहीं धर्म का तिरस्कार कर दिया कहता हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं हम तो राजा हैं हम तो राजनेता हैं हमको धर्म से क्या मतलब धर्म का त्याग कर दिया धर्म का त्याग कर दिया क्या तो शिक्षाचारी हो पाप पापरायण पापरायण के माने क्या हुआ तो क्या करने लगे करे करे दंड, दंड प्रजा देता ही, प्रजा ही को दंडित करने लगे उसके प्रजा से दंड के मन कर लेना भी है उनको जो है प्रजा से टैक्स मांगने लगे कुछ कानून मांगने लगे कुछ गैर कानूनी मांगने लगे क्या तुम तो टैक्स देते हो तो तुम्हारा सरकारी खजाने में जमा हो जाता है तुम तो ऊपर से हमें अलग दो और दो, और दो। कुर्जी दें दें। तो कर तो करा देंगे छापा पड़ गया के तो देना पड़े। अब ऐसे प्रजा को पीड़ित करते हैं ये सब उनका पापा चढ़ा जा नेताओं का ये सब तो कहने कर दंड विडम्ब प्रजा नेता ये प्रजा को कि ये विडंबना मैंने उनको दुख देते हैं क्लेस पहुंचाते हैं उनको इस प्रकार के नेताओं से राजाओं से पीड़ित होती है और और फिर क्या होता धनवंत तो कुलीन और जो धनी व्यक्ति है वही सबसे श्रेष्ठ कुल के माने जाते हैं जिसके बाद जितना ज्यादा धन वही उतना बड़ा कुलीन सबसे बड़ा कुल का वही व्यक्ति है उसमें अपने पद में भी अपने धर्म के अनुसार भी उच्च स्तर का वही धन के कारण से है कोई बात नहीं धन के कारण कुलीन है तो ठीक है लेकिन है कैसे ये है की मलिन भी मलिन भी है, है तो मलिन मलिन के मन पापा चरण करने वाले हैं निम्नपूर्ण वृत्तियाँ उनकी हैं दूषित वृत्तियाँ हैं उनका रहन सहन बहुत खराब है दुष्ट सुभाव है ऐसे सब उनके हैं, अनैतिक आचरण है लेकिन धन है तब तो धन के कारण से उनको वो सारे जिनके दुर्गुण गए और बस वो बहुत बड़े ज्ञानी भी हो गए बड़े कुछ कुल के भी हो गए तो धन के कारण प्रतिष्ठा में गई तो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो जिसके पास जितना अधिक धन न उसके सामने धन के सामने न ज्ञान के महिमा है न त्याग की महिमा है न सदाचार की महिमा है ये सत्य सब शब्द है ये तुच्छ हो गए इनका कोई कीमत नहीं धन की एकमात्र गया, गया। कलयुग का ये इस प्रकार का आचरण धनवंत कुलीन मलिने अपी और दुज चिन्ह जनेऊ उधारत और दुज चिन्ह ब्राह्मणों का चिन्ह क्या रह गया दुज चिन्ह जनेऊ कैसे मानो हो कि ब्राह्मण है कि जनेऊ पहने हुए हैं बस जनेऊ देख लिया उनके पहने हुए तो समझा पड़ता तो कोई ब्राह्मण है लेकिन आप ब्राह्मण तो कोई आचरण देखो ये स्नान करते हो शुद्ध रहते हो कोई संध्या बंदन करते हो शास्त्र का अध्ययन करते हो सब कुछ नहीं सब कदम एक मात्र बस जनेऊ मात ही उनका ब्राह्मण रह गया बाकी सब होता तो कहते हैं कि जो ये चिन्ह जने और उधार तपी और का लक्षण क्या है आ? तपस्या का लक्षण इंद्रिय निग्रह तो है नहीं मनो निग्रह तो है नहीं कोई शास्त्राधीन इत्यादि जो तपस्या के लक्षण है वो तो नहीं है तपस्या रहे क्या रह गई कि अगर उधारे सर्दियों में अगर घूम रहे हैं अरे बड़ा तपस्या उपी कितनी तपस्या ये सब का सब जो है उभारे रहना वस्त्र न पहनना सर्दियों में भी गर्मियों में भी ये कितने मात्र से कोई तपस्या थोड़ा हो जाती लोग बार इसके अलावा तपस्या और जानते भी नहीं कुछ तपस्या क्या है बस यही जानते हैं गर्मियों में गर्मी में बैठे रहो सर्दियों में सर्दी सहते रहो ऊूख सहते रहो ये करते रहो बस यही तपस्या है इसके अलावा कोई तपस्या नहीं ये कोई तपस्या थोड़ी ही गीता में बता दिया साफ साफ ये ताम सब है तब के माने है तब है ही नहीं वो राजस्थान विपरी तब है साब तब तब है और राजस्थान तामस तब है और तब है ही नहीं नाम मात्र कहे तब ये तब के अंतर्गत तो नहीं आता इस प्रकार के ये सर्दी गर्मी में घरों घर नहीं मान पुराण नीत ही जो कहते जो न जब वेद प्राणों को कुछ भी नहीं मानता अरे सेवक संत सही कल सो कहते कलयुग में वही अपने आप को संत बोलता है अपने आप हो गए हम तो भगवान के भक्त हैं तो क्या भगवान के भक्त हो तो कई वेदों की मर्यादा की भी रक्षा करो जैसा वेदिक आचरण है आचरण तो तो तो तो होना चाहिए अरे वेदों को क्या मानना माना हम तो जब भगवान के भक्त हैं तो बस और वेद विचारे क्या है वो तो भगवान के श्वास है जब भगवान हमारे ही वो जो स्वामी हैं है, और उनकी श्वास वेद हैं तो जब हम भगवान के संग में है, उनकी है हम भरती कर रहे हैं तो वेद की क्या जरूरत है वेद की कुछ और वेद बिचारे जानते ही करता है तो कहते हैं बोटो तो। नीत नीति कह वेदा वेद परमात्मा को जानते तक नहीं नेत नेत बिचारे बोलते तो उन वेदों का क्या फायदा है ऐसे करके उनके वेदों की निंदा करिए प्राणों की निंदा करिए और अपने आप को बता दिया हम भक्त हैं भगवान के हम ज्ञानी हैं हम भगवान के भक्त हैं संत हैं तो एक संत संप्रदाय भी चला तुलसीदास तो जी के समय में भी उसके पहले भी जो लोग वेद को सिद्धांत मार्ग नहीं मानते वेद को छोड़कर के अपने भगवान का भजन करते हैं और वो सब करते हैं लेकिन वेद को नहीं मानते तो ऐसे संतों को तुलसीदास जी संत स्वीकार नहीं करते तुलसीदास जी कंटर वेद मार्गी बेज को छोड़ते नहीं माने वो बेज को मजबूती से पकड़े हुए हैं क्योंकि उसको अगर छोड़ दो तो जैसे कभी कभी नदियों में जब स्नान करने जाओ धारा तेज जहां बहती है वहां पर घाट के तरफ बल्लियां गाड़ दी जाती है खंबे गाड़ दिए जाते हैं जजीर बांध दी जाती है तो लोग भाग जाते थे जंजीर को पकड़ करके गोता लगाते हम्म गोताचानी लगाओ लेकिन जजीर को मत छोड़ो क्यों जंजीर छोड़ दोगे तो, तो, तो पानी का हिला आएगा बहे जने कहा चले जाओगे जरीर पकड़े रहो तो तुम डटे रहोगे और जो टीवी लगा लो वो नहा इसी प्रकार से वेद जो है वो गड़े हुए खंबे की तरह से हैं जंजीर की तरह से उनको पकड़ करके फिर धर्माचरण करो कुछ भी कोई भी पंथ पर चलो कुछ भी चलो तो मजबूती से उसे पकड़े रहोगे दोपहर नहीं जाओगे नहीं तो और संप्रदायों में पड़ करके पता नहीं कहाँ के मारे कहाँ पहुँचो कौन सिद्धांत कहाँ ले जाए कौन मार्ग कहाँ ले जाए और क्या गति हो इसलिए वेद को पकड़े रहो, तुलसीदास भी वेद को नहीं छोड़ते अगर वेद को छोड़ करके कोई भक्त है तो वो भक्त भी नहीं है अगर वेद को छोड़ करके कोई संत है तो वो संत भी नहीं है वेद को छोड़ करके संत और भक्त लोग कलियुग ही पैदा होते तुलसीदास का कहना ही अगर कलयुग न हो तो ऐसे नहीं होते तो वेद को तो पहले मान कर चलना पड़ता है और कभी वृंद उदार दुनिया सुनी कहते हैं कभी वृंद तो उदार मने अब तक तो कलियुग में बहुत कवि होने लगते हैं कमियुग में कमी नहीं कभी वृंद बृंद के बने झुंड के झुंड कभी मिल जाएंगे आपको लेकिन दुनिया सुनी लेकिन उनका पालन पोषण करने वाला दान देने वाला नहीं कोई मिलता अब ये बेचारे जो हैं कवि लोग स्वयं अपना अपना व्यवसाय करें अपनी अपनी रोटीन कमावें का और काव्य साधना भी करें प्राचीन काल में परंपरा ये थी कि जो कवि लोग थे उनका पूर्ण व्यवसाय मैंने व्यक्त होकर के काव्य रचना ही करते थे ये उसी में लगते थे और राजा लोग या और धनी मानी लोग हुआ करते थे तो ऐसे कवियों का पोषण करते थे उनको खाने पीने की व्यवस्था उनकी सब वही करते थे लेकिन कलियुग में क्या हो गया अब कोई इनके को कोई पालन पोषण करने वाला तो ही नहीं ये सबको अपना अपने रुटी स्वयं कमानी पड़ती है और काव्य भी रचना करनी पड़ती परिणाम ये होता है कि काव्य जैसा उत्कृष्ट काव्य होना चाहिए जैसे त्यागी व्यक्ति जो काव्य में डूब करके रहे और कहीं कोई उसको दूसरे काम हो झंझटे कोई उसके सामने न हो और वो काव्य रचना जैसी श्रेष्ठ होती है तो वो अमर काव्य हो जाता है, है? और सब लोग कल्याणकारी भी काव्य होता है वैसा काव्य नहीं रह गया अब कलयुग में कवि क्या समान ढेरों घर होंगे लेकिन कविताएं कैसे श्रृंगार की कविताएं करेंगे रीतकालीन जैसी कविताएं वैसे ढेरों कविताएं सुनाएंगे लोगों का मनोरंजन करेंगे और बस उसको बस उसके बाद जो है उनका कोई काव्य जो हो उनके जीवन कभी तो मरेंगे बाद में उनका काव्य मर जाएगा का पहले ज्यादा दिन चले जसा होती तो कहते हैं कि कभी बंद उदार दुनी न सुनी और गुण दूषक ब्रात न कुक दुनी दुनिया में गुण दूषक तो बहुत, बहुत। गुणों में दोष बताने वाले तो बहुत दुनिया मिलेंगे गुण में अरे भाई सच सच बोलोगे तो जिंदगी जीना मुश्किल है हा? मन सच्चाई में भी बहुत दोष है ऐसे बताने वाले बहुत मिलेंगे ईमानदारी में बहुत दोष है ये बताने वाले तमाम ढेरों व्यक्ति मिलेगी ईमानदार हो गए तो भूखो मरोगे सच्चाई के जीवन जीओगे तो भूखो मरोगे ये देखो इतने धनी लोग कैसे हुए मालूम है ये कोई सच्चाई से थोड़े हो गए ये कोई ईमानदारी से थोड़े हो गए अगर तुम भी इसी प्रकार के धनी बनना चाहते हो तो तुम्हें भी इसी प्रकार से कपट जाल करना पड़ेगा धोखाधड़ी करनी पड़ेगी बेमानी करनी पड़ेगी तब ये सब इस प्रकार के हो पाए ऐसा करने वाले तो दुनिया में बहुत मिलेंगे कहते गुण दूषक भ्रात न कोई भी गुनी लेकिन गुनी कोई नहीं होगा सदगुण संपन्न व्यक्ति हो तो दुनिया में कोई नहीं दिखाई देगा जो धर्म के मार्ग पर चले सच्चाई के मार्ग पर चले परिश्रम करे ईमानदार करे बिर नहीं कोई व्यक्ति होगा एक आध कहीं नहीं तो ऐसे व्यक्ति कलयुग में नहीं मिलेगा कलि बार बार दुकाल पड़े इसका परिणाम भी होता है कलियुग में बार बार फिर अकाल पड़ता है अकाल करता मैंने जैसा कहना यह है कि अगर समाज सदाचारी होगा धर्म के मार्ग पर चलेगा तो प्रकृति भी उसकी सहायता करती है और अगर देखते ही मनुष्य ही अगर द्वारचरण में पड़ गया पापाचरण में पड़ गया तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है ये में भी भगवान ने जो तीसरे अध्याय में देवताओं का पूजन यज्ञ इत्यादि का जहाँ विधान भगवान ने बताया वहां पर भी एक चक्र बताते हैं कि मनुष्य जो वो देवताओं की उपासना पूजन करता रहे ये भी करता रहे और देवता लोग मनुष्यों को उसके उसके बदले में उनको देते रहे इस प्रकार का चक्र जो है चलता रहता है तो तो व्यवस्था बनी रहती है व्यक्तियों का जीवन जो है सुचार पूर्वक सुपूर्वक चलता रहता है लेकिन जहाँ ये बात नहीं है व्यक्ति जो दुराचारी हो गए भ्रष्टाचारी हो गए पापा चरण करने लगे तो प्रकृति भी उनकी वृद्ध हो जाती है और फिर क्या होती है दिन अन्न दुखी सब लोग मरे दुकाल पड़ता है अन्न पैदा नहीं होता है और फिर लोग दुखी होते हैं है। ये सब पापा चरण का परिणाम है, ऐसे कब तेस कली का पटहट और दम्भ देश पाखंड कलियुग में ये सारे दोष व्यक्तियों में आ जाते है। हैं ये सब कलियुग के दोष हैं कलिमल कहलाते हैं इन्हीं को बालकांड से बार बार तो कहते तुलते कलिमल ग्रसे माने कलियुग में लोग कलिमल कलिमल से ग्रसे जाते हैं क्या है ये यही कथा कथाई समेता सुनिए समझ सचेता सुनियाराम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी ये कलिमल क्या है कलिमल रहित तो कलिमल बताते देखो ये कलिमल है कि सुन खुग कली। में क्या हुआ कपट हठ दम्ब द्वेश महानोह मारादी मद रहे ब्रह्मांड ब्रह्मांड में ये सब ज्ञाप रहे बस इन्हीं को कलिमल कहते हैं लोगों में कपड़ी स्वभाव है ये हठ है हठ कमल अपनी बात जबरदस्ती बनवाना ढीना मुस्ती करना जो हम कह सोई थे, बाकी सब गलत हमारी बात न मानो तो आया आय आय हो जाए झगड़ा खड़ा हो जाए कि हठ जरूर और कलीम क्या जरूर मैंने दूसरे की बात भी शांति शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करो ऐसे ही दूसरे ने बोलना शुरू कर दिया तो बस उसी शांति चिल्लाना शुरू कर दिया विरोध करने के लिए ये कलीमी लोगों की दुर्बुद्धि का लक्षण है ही बुद्धि का पहले दूसरे की बात शांतिपूर्वक समझो और उस से अगर कुछ बात मानने की है उतनी बात मानो समझदारी के साथ अहंकार के कारण से ऐसा नहीं सही बात कहे तो भी नहीं मानेंगे गलत बात कहेगा तो भी नहीं मानेंगे क्यों अहंकार अहंकारी व्यक्ति हठी होता अब देखो रावण जो है वो अहंकारी है और हठी भी है का हट क्या है उसको उपदेश देने वाले बंदोदरी से लेकर के विभीषण और मंत्री संत्री जितने उसके हैं नौकर चाकर भले बुरे अपने पराए सब ब्राह्मण को समझाते हैं एक समझावे चाहे दो समझावे दस समझावे बीस समझावे पचास समझावे लेकिन ब्राह्मण किसी की बात मानने को तैयार इसका ये उदाहरण है हटकर हट बस सब संकट सहे गाल नहुस नरेश अन्यथा रेश बोलेगे नहीं कि देखो हट के काम से जलते फिर इस प्रकार तमाम संकट उसके सामने आते हैं इसलिए हठी स्वभाव को विचार करना चाहिए हठ का स्वभाव छोड़ दम्भ पहली बता चुके दम्भ को माने जो कोई व्यक्ति में नहीं है वो दिखाता है झूठ मोट ज्ञानवान है नहीं ऐसे बोलता मन बड़ा ज्ञानी है कोई अनुभव जीवन में उसका सही है नहीं कुछ सीखा पढ़ा लिखा है नहीं है। लेकिन बोलता ऐसा है कि उससे समझदार ज्ञानवान कोई नहीं धर्म के मार्ग पर चलता है नहीं दिखाता ऐसे जैसे बड़ा धार्मिक हो ये सब धर्म के लक्षण है इसलिए अब द्वेश देश झगड़ा साथ करना बुरा मानना है किसी को बैर मान लेना किसी से कभी कभी लोग बात कुछ व्यक्तियों को खास तौर से अपने आस जिनसे संबंध होता है उनको अपना शत्रु मान लेते हैं ये तो सब हमारे विरोधी है हमारे शत्रु ये ये ये ये सब हमारी बात नहीं मानते और तो न हमारा साथ देते हैं और न हमारा समर्थन करते हैं ये सब हमारे दुश्मन हैं हम जो कुछ भी कहेंगे ये सब विरोध करेंगे ऐसी धारणा मान करके जब व्यक्तियों में बैर बुद्धि लोगों मान लेते हैं कि हमारे बैरी हैं तो इसको कहते हैं द्वेश और ये द्वेश का कलिमल है परिवल के मन ये भी मल है मल जैसे मल दूषित होता है दुर्गंधपूर्ण होता है अशुभ होता है ऐसे करके ये सब अशुभ लक्षण है देश ये देश कोई अच्छा थोड़े तो ये थोड़े कह हमारे इतने ज्यादा दुश्मन है तो उतना अपने आप वीरता दिखावे कि मेरे इतने दुश्मन है इतना देश मित्र लोगों से है इसलिए मैं इतना महान हूँ क्योंकि मेरे सौ दुश्मन दूसरा कह के मेरे इतने दुश्मन है मेरे काल दो दुश्मन है मैं तुमसे भी बड़ा हूँ ऐसे को कोई दुश्मनी होना ये कोई महानता का ये तो मूर्खता के लक्षण सब ऐसे पाखंड धम से पाखंड ये भी ये भी व्यक्ति का विनाश करने वाले सभी है मान मोह मान मन अभिमान मोह मैने आसक्तियां आदि मार आदि मन काम मार्के मने काम है मारा मार आदि मार्के मने काम और मद मध मने नशा धर्म संपत्ति का नशा यौवन का नशा में वही थे। मैं देखो, हर यही दिखाई देते थे, से दिखाई देते थे। कहते कल काल कलिकाल में तामस धर्म कर ही नर जब तप व्रत मकदान ये सब लोग बाग ऐसा नहीं कि ये सब न करते जब तक भी करते थे यज्ञ भी करते थे लेकिन सब कैसी मस धर्म करें सब ये सब तामसी भाव से करते तमसी भाव को मैंने ये कि श्रद्धा तो यज्ञ में है नहीं लेकिन दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ये करते जैसे अन्य लोग समझे कि बड़े याद